पत्रावली एक सौ बहत्तर स्वामी रामकृष्णानंद को लिखे संयुक्त राज्य अमेरिका ग्यारह अप्रैल अठारह सौ पंचानवे प्रिय शशि तुम लिखते हो कि अपने रोग से तुम अब मुक्त हो गए हो परंतु अब सावधान होकर रहना देर में भोजन या अपथ्य भोजन या गंदे स्थान में रहने से रोग पूर्वावस्था में पलट कर आ सकता है और फिर मलेरिया से भी पीछा छुड़ाना कठिन हो जाएगा पहले तुम्हें किसी उद्यान में एक छोटा सा मकान किराए पर लेना चाहिए तीस रुपए या चालीस रुपए में शायद तुम्हें मिल जाया दूसरे देखो कि पीने और पकाने का पानी छना हो बाँस का एक बड़ा फिल्टर तुम्हें पर्याप्त होगा पानी सभी प्रकार के रोगों का कारण होता है जल की शुद्धता या अशुद्धता से नहीं बल्कि उसमें रोग के कीटाणु खड़े होने से बीमारियां होती है पानी को उबालकर छनवाओ अपने स्वास्थ्य पर पहले ध्यान देना आवश्यक है एक भोजन बनाने वाला एक नौकर साफ बिछा और समय से खाना पीना यह परमावश्यक है जैसा मैंने लिखा है ठीक उसी प्रकार चलने की पूर्ण व्यवस्था करो रुपये पैसे खर्च करने का समस्त उत्तरदायित्व राख संभाल लें किसी को इसमें असहमत नहीं होना चाहिए निरंजन घर द्वार बिछोना फिल्टर आदि ठीक ठीक साफ सुथरा रखने का भार ले अगर उसको गोपाल को कोई नौकरी नहीं मिली तो उसे बाजार हाट करने में नियुक्त करना उसे मासिक पंद्रह रुपये दिए जाएंगे अर्थात उनको पाँच सात महीने का वेतन एक साथ दिया जाएगा क्योंकि इतने दूर से माहवार पंद्रह रुपये भेजना बचकानापन होगा तुम लोगों को परस्पर प्रेम भाव ही तुम्हारे उद्योगों की सफलता का कारण होगा जब तक द्वेष ईर्ष्या और अहंकार रहेगा तब तक किसी भी प्रकार का कल्याण नहीं हो सकता काली ने छोटी पुस्तक बहुत अच्छी लिखी है और उसमें कोई अति सहयोग नहीं है पेट पीछे किसी की निंदा करना पाप है इसे पूरी तरह बच रहना चाहिए मन में कई बातें आती हैं परंतु उन्हें प्रकट करने से राही का पहाड़ बन जाता है यदि क्षमा कर दो और भूल जाओ तब उन बातों का अंत हो जाता है श्री रामकृष्ण का उत्सव धूमधाम से मनाया गया यह प्रिय समाचार मुझे मिला आगामी वर्ष एक लाख मनुष्यों को जमा करने का प्रयत्न करना एक पत्रिका निकालने के लिए अपनी शक्ति को काम में लाओ लज्जा से काम नहीं चलेगा जिसके पास अनंत धैर्य और अनंत उद्योग है केवल वही सफलता प्राप्त कर सकता है अध्ययन का की ओर विशेष ध्यान दो शशि समझ रहे होना बहुत से मूर्खों को इकट्ठा न करो यदि तुम थोड़े से सच्चे इंसान एकत्र करो तो मुझे हर्ष होगा क्यों मैं तो किसी एक के भी मुंह खोल सकने की बात नहीं सुन पा रहा हूँ तुमने उत्सव के दिन मिठाई बाटी और कुछ मंडलियों ने जो अधिकांश आलसी थे कुछ गीत गाए सचमुच परंतु तुमने क्या आध्यात्मिक खाद्य स्पिरिचुअल फूड दिया यह मैंने नहीं सुना जब तक तुम्हारा वह पुराना भाव या भाव की कोई कुछ नहीं जानता नील रारी नहीं जाएगा तब तक तुम कुछ ना कर सकोगे तुम्हें साहस भी ना होगा झगड़ालू हमेशा कायर होते हैं हर एक से सहानुभूति रखो चाहे वह श्री रामकृष्ण में विश्वास रखता हो या नहीं यदि तुम्हारे पास कोई व्यर्थ वाद विवाद के लिए आए तो नम्रता पूर्वक पीछे हट जाओ तुम्हें सब सम्प्रदाय के लोगों से अपनी सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए जब इन मुख्य गुणों का तुम में विकास होगा तब केवल तुम ही महान शक्ति से काम करने में समर्थ होगे अन्यथा केवल गुरु का नाम लेने से काम नहीं चलेगा फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं इस वर्ष के उत्सव ने बहुत सफलता प्राप्त की और इसके लिए तुम विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हो परंतु तुम्हें आगे बढ़ना है समझे शरद क्या कर रहा है यदि तुम अज्ञान के शरण लोगे तो कभी तुम्हें कुछ भी न आएगा हमें ऊँचे भाव से कुछ करना चाहिए जो विद्वानों की बुद्धि को प्रिय लगे केवल संगीत मंडली को बुलाने से काम नहीं चलेगा यह महोत्सव केवल उसका स्मारक ही न होगा परंतु उनके सिद्धांतों के तीव्र प्रचार का मुख्य केंद्र होगा तुम्हें क्या कहूँ तुम सब अभी बालक हो समय आने पर सब कुछ होगा परंतु बंधे हुए शिकारी कुत्ते की तरह मैं कभी कभी अधीर हो जाता हूँ आगे बढ़ो आगे बढ़ो यही मेरा पुराना आदर्श वाक्य है मैं अच्छा हूँ जल्दी भारत लौटने की कोई ज़रूरत नहीं अपनी समस्त शक्तियों का संचय करो और मन और प्राण से काम में लग जाओ शबाज बहादुर नरेंद्र